वो सिवाय अध्यारोप के और किसी दूसरे प्रकार से धर्माधर्म की सिद्धि हो ही नहीं सकती, नहीं तो ब्राह्मण का धर्म अलग और क्षत्रिय का अलग दोनों मनुष्य हैं कैसे होगा जब गृहस्थ का धर्म अलग सन्यासी का धर्म अलग दोनों मनुष्य हैं कैसे धर्म अलग होगा हैं? और बेटी का धर्म अलग और पत्नी का धर्म अलग और बहन का धर्म अलग और मां का धर्म अलग सब स्त्री हैं धर्म अलग अलग कैसे होगा है ना तो ये धर्म की पृथकता है ना धर्म में पृथकता कहां से आती है तो ये केवल अध्यारोप अपवादन न्याय से ही धर्माधर्म की पृथकता आती है नहीं तो एक ब्रह्म में ये धर्म यह धर्म कैसे सब एक ब्रह्म सब एक माटी सब एक प्रकृति सब एक प्रकार के मनुष्य तो इसका अभिप्राय क्या निकला कि धर्मा धर्म का जो विभाग है वो शास्त्री कगम में है अब इसको ऐसे बताओ इस सड़क पर दाहिने से चलना चाहिए कि बाएं से कह रहे बाबा चाहे दाहिने चलो चाहे बाएं चलो सड़क तो एक ही है पटरी दोनों तरफ है।, है तो बोले नहीं बाएं से चलना चाहिए का क्यों का ये शासन कगम क है भारत वर्ष का ये कानून है कि बाएं से चलो ये सड़क में भेद करके कानून नहीं बनाया गया है हो कि बाह बाएं, बाएं दूसरी सड़क है और दाइने दूसरी सड़क है है ना बाएं की पटरी दूसरी माटी में बनी है और दाइने की पटरी दूसरी ये वस्तु का भेद करके नहीं बना गया अच्छा चलने में आ, जो बाई ओर चलता है सो सिर से चलेगा और जो दाई ओर चलता है वो पांव से चलेगा ऐसा नहीं है क्रिया में भी भेद नहीं है वस्तु में भी भेद नहीं है मनुष्य में भी भेद नहीं है और अपने गंतव्य पर सबको पहुंचना है भाव में भी भेद नहीं है महाराज फिर बाय से चलना चाहिए कि दाहिने से ये बात कैसे मालूम पड़ सकती है सड़क एक होने पर भी मनुष्य एक होने पर भी कैसे मालूम पड़ सकती है केवल विधान से इसी प्रकार एक ब्रह्म में एक प्रकृति में एक आत्मा में एक पंचभूत में एक मनुष्य जाति में धर्माधर्म का विभाग कैसे मालूम पड़ता है अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शास्त्र गम्य है धर्म शास्त्र गम्य धर्म ये जो है विधि विधि शास्त्र के द्वारा ये ज्ञातव्य है अच्छा मन इति मनोवेद कुत्री तद्विद चित धर्माधर्मौद पंचवशक चातरे एक अनंत चातरे लोकान्ोक आश्रमा तद्ध स्त्री ओं नपुंसकैंग आ कल ये बात आपको सुना रहा था कि जब जगत के मूल उपादान में एकता अथवा समता स्वीकार कर ली जाती है तब उसमें विषमता का कोई न कोई कारण होवे तब ये सृष्टि है जैसे समुद्र में सामान्य रूप से शांत जल है पर हवा बहे तब उसमें तरंग उठे हवा न चले तो तरंग न उठे अब तो ये प्रश्न हुआ कि जब ब्रह्म एक है प्रकृति एक है परमाणु सबके सब एक सरीचे हैं है। तो भी निरवय उनके मिलने से सृष्टि कैसे होगी और इतनी विलक्षण सृष्टि कि चिड़िया अलग मनुष्य अलग पशु अलग पक्षी चीटी अलग धरती को छेद करके जो पैदा होते हैं उदभिद अंडे से जो पैदा होते हैं चिड़िया स्वेद से जो पैदा होते हैं स्वेदक जरायु में बधे जो पैदा होते हैं उनमें चतुष्पाद उनमें द्विपाद, उनमें काले उनमें गोरे उनमें सुखी उनमें दुखी उनमें कान ये इतनी भेदमयी जो सृष्टि है पांच भूत में से अथवा प्रकृति में से अथवा चार ढंग के परमाणु में से अथवा ब्रह्म में से आखिर इतने प्रकार की सृष्टि कैसे वो परमाणु में स्वयं संजोग नहीं हो सकता प्रकृति इतनी व्यवस्थित नहीं हो सकती ईश्वर में ऐसा वैषम्य नहीं हो सकता कि को गरीब एक को, को धनी बनावे ना एक को दो हाथ का एक को चार हाथ का बनावे क्यों बनावे एक को बिना हाथ ही का बना दे ऐसा पक्षपात ईश्वर क्यों करे भले तो इसके लिए धर्मा धर्म की आवश्यकता होती है तो धर्मा धर्म के कर्ता के रूप में जीव की जरूरत होती है तो जीव के जीवत्व की रक्षा के लिए अनादि माया की जरूरत पड़ती है तो अंत गत्वा गद्वा ब्रह्म में अध्यारोपित जो अनादि माया उसके कारण सुषुप्त जो जीव है वो अपने को कर्ता भोगता मान करके धर्माधर्म करता है और उस धर्माधर्म के अनुसार सृष्टि होती है ये व्यवस्था माननी पड़ती है एक बात आपको और सुनाना है ये पूर्व जन्म के कर्म स्वीकार कर लेने के बाद जाति को जन्म मूलक स्वीकार करना पड़ेगा पूर्व जन्म के कर्मानुसार यदि जन्म होता है हाँ। तो जाति को जन्म मूलक स्वीकार करना पड़ेगा और जाति को सोलहों आने कर्म मूलक स्वीकार कर लेने के बाद पूर्व जन्म के कर्म का संबंध बिल्कुल कट जाएगा तो ये जो हमारे सनातन धर्मी पंडित हैं वो जब कोई गुण कर्म से जाति को सिद्ध करने लगता है ना तो वो बिचारे बहुत जोर लगाते हैं कि नहीं इसी जन्म के गुण कर्म के अनुसार नहीं है इसमें पूर्व जन्म का भी गुण कर्म है यदि पूर्व जन्म कट जाए तो उसका नतीजा ये होगा कि आपका मोक्ष शास्त्र है ना, और धर्मशास्त्र हैं, सब पर पानी फिर जाएगा फिर अवतार बाद ईश्वर बाद मूर्ति पूजा श्राद्ध सारा का सारा कट जाता है इसलिए एक सनातन धर्मी पंडित को ये सिद्ध करना पड़ता है कि पूर्व जन्म के अनुसार जाति होते हैं। केवल जाति का प्रश्न नहीं है उसके साथ तो हजार सवाल जुड़े हुए हैं तो ये तो आपको धर्मा धर्म की व्यवस्था में कितना सोच विचार करना पड़ता है इसका एक नमूना बताया तो बात श्रुति में आई है तद जय रमणीय चरण अभ्यास यदि रमणियाम योनिम आपदेरन जिनके आचरण पवित्र होते हैं उनको पवित्र जोनि की प्राप्ति होती है ब्राह्मण जोनिम्बा क्षत्रिय जोनिम्बा वैश्य जो निम्बा तद्य कपूय चरण अभ्यासो यत् कपूयाम जोनिम आपदेरन स्व जो निम्बा शूकर जोनिम्बा तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अन्यथानुपत्ति रूप प्रमाण के द्वारा जिसको अन्यथानुपत्ति बोलते हैं वो ये बड़ा भयंकर दार्शनिक विचार है बोला ये कह देना कि इस रास्ते को छोड़कर के दूसरा कोई इसकी संगति का रास्ता ही नहीं है ये जिसको अन्यथानुपत्ति बोलते हैं अन्यथा माने इस मार्ग के से अतिरिक्त मार्ग के द्वारा इसकी उपपत्ति नहीं हो सकती माने सृष्टि में जो भेद देखने में आता है चिड़िया अलग पेड़ अलग पशु अलग पशु में भैंस अलग गाय अलग ऊंट अलग है तो अन्यथा अनुपत्ति लक्षण यदि कोई उपादान को पृथक पृथक आकृति में बांटने वाली चीज न होती तो ये अलग अलग उपादान नहीं बांट सकते बोले बीज बांट लेंगे का बीज में संस्कार होना तो अपेक्षित है ना वही संस्कार कर्म संस्कार उसी को धर्म संस्कार जैसे आपके पास एक सोने का पत्थर हो उसमें औरत बनानी हो मर्द बनाना हो है ना उसमें सुअर बनाना हो तो टाकी चलाएंगे ना तो टाकी चलाना तो कर्म है या ठप्पे में उसको बैठावेंगे ना तो वो तो कर्म है या तो उस सोने को गला के किसी सांचे में डालेंगे ना तो वो तो कर्म है इसको अन्यथा अनुपत्ति नाम से दार्शनिक बोलते हैं आ, इसको स्वीकार किए बिना व्यवस्था चल नहीं सकती तो इसलिए धर्म वेदता लोग जो हैं है धर्मा धर्माधर्म वेत्ता वो कहते हैं कि जगत का जो कारण है वो धर्माधर्म है अब दूसरी बात आपको सुनाते हैं क्या हम लोग हेतुफल भाव को उतना महत्व नहीं देते हैं कारण भाव जो है ना उसको इतना महत्व नहीं देते हैं उपादानिक परीक्षण दक्ष एकमात्र उपादान का स्वरूप क्या है इसके परीक्षण में दक्ष हैं हम तो कार्य से कारण और कारण से कार्य बनते देखते हैं परंतु वो कल वाली बात आप ध्यान में रखना क्या वो दृष्टि कोई साधारण नहीं है हो असाधारण दृष्टि है द्रव्य से धर्माधर्म की सिद्धि नहीं होती कर्म से धर्माधर्म की सिद्धि नहीं होती, भाव से धर्माधर्म की सिद्धि नहीं होती, कर्ता से भी धर्माधर्म की सिद्धि नहीं होती। धर्माधर्म की सिद्धि केवल शास्त्रीय विधि निषेध से ही होती है ये बड़ी क्रांतिकारी दृष्टि है बोला ये साधारण जो तार्किक लोग है ना उनकी समझ में ये बात आती नहीं अभी इन लोगों का ये जो कम्युनिस्ट और क्या नाम है सोशलिस्ट और पलाने और दिकाने ये लोग जो बात कहते हैं नारायण है। वो खुद अपनी बात को नहीं समझते हैं और इस बात को भी नहीं समझते हैं वो तो धर्म-धर्म को प्राकृत आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं सामाजिक आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं है? जातीय आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं या वर्ग के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं है न हमारे जो शास्त्रकार हैं ये कहते हैं कि ये बात कभी बन नहीं सकती। जैसे एक मनुष्य के मन में काम वासना है तो उसको उपकुर्बान ब्रह्मचर्य की दृष्टि से उसकी काम वासना का नियंत्रण करें कि नैश्चिक ब्रह्मचर्य की दृष्टि से करें कि गृहस्थाश्रम के ब्रह्मचर्य की दृष्टि से करें कि वान प्रस्थाश्रम की ब्रह्मचर्य की दृष्टि से करें कि संन्यासाश्रम के ब्रह्मचर्य की दृष्टि से करें देखो भेद हो गया उपकुर बाण जो ब्रह्मचर्य है उसमें आगे विवाह करने की संभावना है अगर निष्काम और निवृत्ति परायण अंतकरण नहीं हुआ तो उनको कुर्बान ब्रह्मचारी का आगे विवाह कर देंगे लेकिन उच्च श्रृंखल नहीं छोड़ेंगे हैं? अच्छा नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाएंगे बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य का उम्मीदवार संन्यास का त्याग का उम्मीदवार बनाकर रखेंगे गृहस्थाश्रम उचित जो ब्रह्मचर्य है उसमें अनेक प्रकार के नियंत्रण है वानव प्रस्थाश्रम में स्त्री पुरुष साथ हैं और ब्रह्मचर्य है और संन्यासाश्रम में स्त्री साथ नहीं है और ब्रह्मचर्य है ये सब जो बात है नारायण तो यदि ये बात किसी प्राकृत आधार पर निश्चित किया जाए ना तो नहीं बनेगी हमारे एक वैद्य राज हैं काशी में अच्छे वैद्य माने जाते हैं आज अच्छे क्या आजकल काशी में सर्वोपरि वैद्य वही खाने जाते हैं उनके पास एक रोगी गया उसने अपना रोग वोग बताया और बोला कि भाई दीजी हमको कोई पेटेंट औषधि तो बता दो हम खरीदेंगे और खाएंगे और रोग दूर कर लेंगे उन्होंने कहा देखो भाई हमारे तो अमुक रोग पर अमुक दवा चलती है ये नियम हमारे यहां नहीं है किस रोगी के लिए कैसी दवा होनी चाहिए ये हमारे हमारी मर्यादा है हम रोग की दवा नहीं करते रोगी की दवा करते हैं मनुष्य की दवा करते हैं एक सर्दी के मुल्क में रहने वाला आदमी है एक गर्मी के मुल्क में रहने वाला है बोला एक का भोजन मांस है अंडा है है ना और एक का भोजन रोटी है और सब्जी है दोनों के अनुसार रोग की चिकित्सा होगी दोनों के देश अनुसार होगी एक बच्चा है एक जवान है एक बूढ़ा है उसके अनुसार चिकित्सा होगी तो ये धर्माधर्म की व्यवस्था जो है ये सर्व देश में एक नहीं होती हो तिब्बत के लिए अलग है और समान भूमि के लिए अलग है पाश्चात्य देश के लिए अलग है और पौरस्पीय देश के लिए अलग है है ना? इसमें सन्यास अवस्था में अलग है गृहस्थ अवस्था में अलग है वान अवस्था में अलग है इसका अभिप्राय यह है कि धर्माधर्म व्यवस्था वस्तुनिष्ठ नहीं है अधिकारी निष्ठ है अधिकारी निष्ठ होने से जो लोग इसको तात्विक समझते हैं वो गलत समझते हैं तो ये बात तो हमारे महात्माओं को पहले से मालूम थी ये तात्विक नहीं है ये तो लौकिक पारलौकिक व्यवस्था और अंतकरण की शुद्धि है ना और इस दृष्टि को रख करके शासन की दृष्टि से धर्म शासन शासन माने धर्म शासन धर्म शासन की दृष्टि से इसलिए ये तत्व नहीं है ये व्यवस्था है और शास्त्रीय व्यवस्था है अब एक एक आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी कोई क्रिया शास्त्र में नहीं लिखी है जो कभी अधर्म न हो जाती हो। और ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो कभी न कभी धर्म न हो जाती हो। हम कई लोगों को अनुकूल नहीं पड़ेगा इसलिए नाम लेकर नहीं बताते हैं है? शास्त्र में ऐसे उदाहरण आते हैं वो एक महात्मा भजन कर रहा था उसको ये शिक्षा दी गई थी कि सत्य बोलना धर्म है, है? मरा उधर से क्या हुआ एक कसाई की गाय भग गई अब वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ा गाय महात्मा के सामने से निकली देख लिया कि उधर गई अब जंगल में ढूंढता हुआ कसाई आया महात्मा जी हमारी गाय इधर गई उसको तो मारना था महात्मा जी बड़े सत्यनिष्ठ ने कह दिया कि हाँ इधर गई है कसाई ने जाए गाय पकड़ ली नाय और ले जाके गाय को मार डाला अब महात्मा को गाय की हत्या में बध में गोबध में सहायता करने की दृष्टि से बोला पाप लगा अब महात्मा जी जमराज के सामने उपस्थित किए गए क्यों क्यों महात्मा जी तुमने तो बड़ा भारी पाप किया अब देखो क्या हुआ तो सत्य बोलना जो है सत्य बोलना वहां पाप हो गया हो तो भाई महात्मा जी ने पूछा आखिर हम करते क्या तो बोले तुम लाठी लेके खड़े हो जाते और कहते कि हां गाय इधर से गई है ए? पहले तुम हमको मार लो तब इधर जाओ ऐसे तुमको करना चाहिए था या तो तुम चुप हो जाते कुछ ना बोलते वो चाहे तुमको कितना भी सताता ना बताते आए? झूठ सत्य बोलना धर्म नहीं है झूठ न बोलना धर्म है लोग दोनों में फर्क पड़ गया सत्य बोलना ये नहीं कि पत्नी के साथ जो बातचीत हुई रात में वो अपनी माता को ज्यो की त्यो बता दी जाए ये धर्म है क्या हा? सत्य बोलना धर्म नहीं है झूठ बोलना जो है ये धर्म नहीं है झूठ बोलना धर्म नहीं है अरे कहो आपको कितनी व्यवस्था बताएं, रहे वंश हाँ। का लोप हो रहा हो नारायण पढ़ो शास्त्र को तब तो मालूम पड़ेगा कि क्या करना चाहिए उस समय में हाँ। यह कोई खास देश काल की बात नहीं है हाँ। नारायण ये तो ये बताने के लिए है जगन्नाथपुरी में जाओ नारायण वहां उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट की विधि दूसरी है गुरु शिष्य के बीच में उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट की विधि दूसरी है और पति पत्नी के बीच में उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट की विधि दूसरी है शास्त्र में हो और बृहस्पति स्मृति शुरू करते ही निकला नारायण स्त्री और पुरुष माने पति और पत्नी पति और पत्नी के बीच जो है उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का धर्म ही दूसरा है यज्ञ में युद्ध में हिंसा धर्म हो जाती है कि नहीं ये कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लोग वस्तु में क्रिया में भाव में व्यक्ति में धर्म अधर्म मान लेते हैं वो गलत मान लेते हैं मतलब यह है कि ये वास्तविक नहीं है वस्तुनिष्ठ नहीं है ये तो शास्त्र के द्वारा अध्यारोपित है और जिन महापुरुषों को यहां तक की दृष्टि प्राप्त हो गई थी है ना सृष्टि के प्रभात में सृष्टि के प्रात काल जिस महापुरुष को यह दृष्टि प्राप्त हो गई थी उसको आप ये बताओगे कि उसकी बुद्धि विकसित नहीं थी और आजकल के लोगों की बुद्धि विकसित है आध्यात्मिक ज्ञान में उस महापुरुष की बुद्धि विकसित थी हो जिसने धर्म का आधार शासन शास्त्र को बनाया ये तो बड़ी भारी क्रांतिकारी दृष्टि है कि वस्तु में उसने धर्म-धर्म का अध्यारोप नहीं करके वचन में धर्म-धर्म का अध्यारोप कर दिया तो धर्मा धर्म ऊंचे तत्व तो अब ये कहो कि यही जगत का कारण हो तो ये जगत का कारण नहीं हो सकता क्योंकि धर्मा धर्म तो कर्ता के अधीन होता है पहले कर्ता सिद्ध होए तब धर्मा धर्म की सिद्धि होए और करता तब सिद्ध हो जब करण सिद्ध होए हाथ होए पांव होए तब न कहोगे कि यहां जाना धर्म है और यहां जाना धर्म नहीं है हाथ होए तब कहोगे ना कि ये करना ये करना धर्म है ये नहीं है पहले जीव होवे तब न ये बोलना धर्म और ये बोलना धर्म नहीं तो देखो क्या भोगना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए इन तीनों में जो शास्त्रोक्त नियंत्रण की पद्धति है ना उसके अनुसार चलना धर्म है और उसके विपरीत चलना अधर्म है तो ये तो तात्विक नहीं है सृष्टि बनने के बाद ये धर्माधर्म की व्यवस्था बनती है अच्छा कहो कि नहीं सृष्टि पहले सृष्टि की है तो पहले सृष्टि के पहले क्या था फिर इसको बीज अंकुर न्याय से है ना अव्यवस्थित मानना पड़ेगा पंचविंस इत्य के सदिंशिचा पर एकत्रित्याह अनंत इति चा परे देखो कभी प्रणाम करना धर्म होता है कभी नहीं होता है ये आपको मालूम है कि नहीं? कभी कभी प्रणाम करना धर्म नहीं होता है जैसे आदमी चल रहा हो जिसको प्रणाम करना है ना वो चल रहा हो तो पांव छू के प्रणाम कभी नहीं करना हो हाथ जाए अच्छा और वो दातुन कर रहा हो तब और प्रणाम नहीं करना भोजन कर रहा हो होता प्रणाम नहीं करना स्नान कर रहा होता प्रणाम देखो है गुरु लेटा हुआ हो मुर्दे की स्थिति में हो खुर्दे तो को तो प्रणाम किया जाता है जिंदा को नहीं किया जाता उसमें तो तो भाव बिगड़ जाता है।, आ, भाव है उसमें भाव दुष्ट लेते हुए को प्रणाम करना भाव दुष्ट अच्छा शौच लघु शंका कर रहा हो तो प्रणाम नहीं करना अब ये बात प्राकृतिक स्थिति से थोड़ी मिलाई जाती है ना ये देखो प्रणाम करना है हम एक एक बात को आपको अलग अलग अगर बतावें देखो देवता को कब छूना और कब नहीं छूना देखो घर में बेटा हुआ है खुशी की बात है लेकिन देवता को छू नहीं सकते घर में मृत्यु हुई है दुख हो रहा है आश्वासन के लिए देवता के पास जाना चाहिए कि हे देवता शांति दे बोले नहीं छू मत अलग रहो तो ये सब क्या है कि ये सब शास्त्रीय व्यवस्था है बोला अच्छा गाली सुनने की आदत होनी चाहिए आदमी को आप ये नहीं समझना गाली सुनने की धर्मानुसार धर्मानुसार होली के दिन गाली सुनना चाहिए आ, ससुराल के दिन गाली सुन ससुराल में जाके गाली सुनना चाहिए क्योंकि गाली सहने की तो आदत होनी चाहिए ना गाली देने की क्रिया ही अधर्म नहीं है वो अमुक देश में अमुक काल में अमुक व्यक्ति के लिए अधर्म होती है पति पत्नी का संजोग ही अधर्म नहीं है तो गृहस्थाश्रम में उचित है और वही ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम में आश्रम में उचित नहीं है तो ये सब व्यवस्था बदलती रहती है क्या इस बात को ठीक ठीक दो लोग समझते हैं ना तो पंचविंशिये के सतविंशिचा पर कोई कोई बोलते हैं कि नहीं धर्मा धर्म तो नहीं 25 तत्व है अब लोग गिनती की ओर चल पड़े गिनती की भी बड़ी विलक्षणता होती है प्रत्येक वस्तु को गणित में ले आना ये बुद्धि की पराकाष्ठा है वो क्योंकि जिस विषय में हम गणित से संख्या निश्चय करते हैं ना संख्या उसमें क्या होता है कि भूत में उसके जितने भेद हुए हैं सो और वर्तमान में जितने हैं सो और आगे उसके जितने परिणाम अवान्तर भेद हो सकते हैं सो जब तक सब के सब अपनी बुद्धि में अपरोक्ष नहीं हो जाएंगे तब तक किसी वस्तु की संख्या का निश्चय कैसे किया जाएगा एक दिन एक मिनिस्टर बैठे हुए थे तो किसी संस्था के उद्देश्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो बोले ये रख दो ये रख दो ये रख दो पांच चार बात बोले हमने कहा भाई पांच चार बात का कोई आधार भी तो चाहिए ना नहीं तो फिर आगे चलते गिनती दस हो जाएगी आठ हो जाएगी आगे चलते गिनती पंद्रह हो जाएगी या का के गिनती को लोग लो तीन या दो कर देंगे तो एक उसके लिए देखो कैसे गिनती होती है हम आपको तो बताते हैं कि जैसे देखो मैं हूं ए? ये बात है ना अच्छा और रहना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको भोजन चाहिए है एक बात निकल आई ना हूं और रहना चाहता हूं तो भोजन चाहिए वस्त्र चाहिए रोग होने पर औषधि चाहिए ये सत्य गणना हुई हो सत्य गणना माने हमारे जीवन का संवर्धन और ह्रास के निवारण की युक्ति चाहिए जीवन में होना चाहिए अच्छा देखो मैं जानता हूं और जानना चाहता हूं तो हमारे लिए विद्यालय चाहिए सत्संग भवन चाहिए और पुस्तकालय चाहिए वाचनालय चाहिए ये चिद भाव की शाखा है सदभाव की शाखा है अन्न वस्त्र मकान वगैरह है अन्न वस्त्र मकान सदभाव की शाखा है।, है और विद्यालय पुस्तकालय वाचनालय सत्संग भवन चिदभाव की शाखा है हैं? और वाद्य संगीत नृत्य नाट्य ये सब क्या है कई आनंद भाव की शाखा है क्योंकि मैं सुखी हूं और सुखी रहना चाहता हूं प्रिय भाव की शाखा है तो ये दर्शन शास्त्र की रीति है कि मूल में सत्व सत्वरजतम इन तीन गुणों की स्थापना करके है अब देखो सत्व सत्वरजतम की स्थापना करो तो कैसे बनेगा एक तो हमको शांति से बैठने की जगह चाहिए कोई विक्षेप न करेगा और एक हमको काम करने की जगह चाहिए जहां काम करे और एक जहा सोवे ऐसी जगह चाहिए सत्व कहता है शांति से बैठो रज कहता है काम करो और तम कहता है निध लो हैं? तो तीनों के लिए सत्व रज तम के अनुसार हमको तीन स्थान चाहिए इसका नाम होता है वो गणना गणना शास्त्र जो है ना वो हमारे जीवन को बिल्कुल गणित पर ढाल देता है अब देखो पच्चीस की गणना आपको सुनाता पहले के तो आप इसको उधर से मत गिनना इधर से गिनना शुरू कर। काम करने के लिए पांच इंद्रिया आपने शरीर में है माने पानी निकालने की बाहर एक मल निकालने की दो और चलने की तीन काम करने की चार और बोलने की पांच ये पांच इंद्रियां काम करने के हैं और पांच ही जानने की है कान त्वचा आंख रसना और नाक ये पांच से जाना जाता है अच्छा ये इनको ज्ञान इंद्री पहले को कर्मेंद्रीय और पिछले को हैं और पांच विषय भिशे। पांच विषयों को हम जानते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध अच्छा अब पांच विषयों के जानने के लिए पांच तो असाधारण करण हैं एक को जानने के लिए एक एक को जानने के लिए एक है ना रूप को जानने के लिए आंख शब्द को जानने के लिए कान और इन दसों इंद्रियों द्वारा सब कर्म करने के लिए और सब चीज जानने के लिए एक साधारण करण है करण माने औजार हो जैसे लकड़ी छीलने के लिए बसीला होता है ऐसे भीतर जो औजार होते हैं ना उनको करण बोलते हैं क्रियते अनेना जिसके द्वारा किया जाए अच्छा तो वो हुआ मन उसको बोलते हैं मन तो देखो पांच विषय पांच कर्मेंद्रिय पांच ये सोलह जो हैं इनको विकार बोलते हैं बोला विकार इसलिए कि ये किसी चीज से बने हुए हैं नारायण ये कार्य तो हैं परंतु कारण नहीं है सोड विकार पंचभूत जो है वो कार्य होता है अच्छा आप देखो इनके पहले सात ऐसी चीजें हैं जो कारण भी हैं और कार्य भी हैं तो इन पांच पांच जो बताया ना पांच पांच पांच शब्दादि विषय पांच कर्मेन्द्रिय पांच इनका इनकी जो मूलभूत उपादान है ना उपादान वस्तु उसको पंच तन्मात्रा बोलते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ऐसे समझो गंध तन्मात्रा रस तन्मात्रा रूप तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा ये पांच और इन पांचों को व्यवस्थित रखने वाला अहंकार तो इन पांचों को ही व्यवस्थित नहीं रखता है पांचों कर्म इंद्रियों को व्यवस्थित रखता है पांचों ज्ञान इंद्रियों को व्यवस्थित रखता है पांचों वस्तुओं के ज्ञानों को ग्रहण करता है अहंकार उसको बोलते हैं तो पंच तन्मात्रा जो है पंच तन्मात्रा तो उन पांच पांच का और सबको व्यवस्थित करने के लिए अहंकार और उसके मूल में महत्व तो बुद्धि ये क्या है ये अपने कार्य के तो कारण है मानो जो सोलह जिनका नाम लिया ना उनके तो कारण हैं ये सात और इनका भी एक कारण है उसको बोलते हैं प्रकृति प्रधान प्रधान किसको कहते हैं कि जिसमें सब चीज रख दिया जाए प्रधान प्रधीयते अशमिनते जैसे आपके घर में दस भगोना हो और छोटे को उससे बड़े में रखा और उससे बड़े को उससे बड़े में रखा और उससे बड़े को उसमें रखा एक भगोने में दस भगोने आ गए है तो ऐसे प्रकृति जो है वो आखिरी बड़ा सबसे बड़ा भगवना है उसमें पहल तो रख दिया महातत्व में अहंकार रख दिया उसमें पंचतन्मात्रा रख दिया है और पंचतन्मात्रा में पंचतन मात्रा में, में पांच ज्ञानेंद्रिय पांच कर्मेंद्रिय और पांच विषय ये रख दिया सब मिलके प्रलय के समय एक हो गए तो ये कार्य कारण व्यवस्था ये कितनी हो गई आपके ध्यान में है सोलह विकार सात प्रकृति और सात प्रकृति विकृति और एक प्रकृति कुल मिलकर चौबीस हो गए हो सात एक आठ और सोलह ये चौबीस हो गए अब एक और बचा कौन न प्रकृति न विकृति ही आ, वो कार्य कारण की परंपरा में उलझता नहीं वो टुकुर टुकुर देखने वाला है आ, साक्षी उसका नाम है है ना तो एक प्रकृति साथ प्रकृति विकृति एक प्रकृति का मतलब होता है जो किसी का कार्य न हो केवल कारण ही कारण हो प्रकृति उसको बोलते हैं प्रक्रियते विश्वम अनया जिससे ये विश्व जो है वो प्रकृत होता है प्रधीयते अस्मिन अब वो महाराज महत्व होती है वो तो जो बीज दशा से फूलने वाली दशा होती है ना तो उसको महत्व जैसे बीज को पानी में डुबो दिया तो फूल गया तो बीज तो है प्रकृति और फूलने वाली दशा है महतत्व और उसमें से अंकुर निकला हो अहंकार और फिर उसमें से पत्ते निकले तो मन और पंचतन मात्रा पंच तन्मात्रा में से फिर मन पांच ज्ञान पांच कर्म और पांच विषय ये सोलभ ये प्राकृत विस्तार हो गया स्पर्श आते हैं और जाते हैं रूप आते हैं जाते हैं रस गंध आते हैं और जाते हैं और ये महापुरुष बिल्कुल अपनी जगह पर हो तटस्थ कूटस्थ दृष्टा जैसे पहाड़ के शिखर पर बैठा हो अभी देखो पांचों ज्ञान इंद्रियां जो है ना हमारी आंख मंदी है हमारी आंख तेज है हमारे कान से कुछ कम सुनाई पड़ता है है ना हमारा हाथ आजकल उठता नहीं है ये इंद्रियों की अच्छी दशा को और विकृत दशा को मंद मध्यम उत्तम दशा को भी ये देखता है और आज हमारा मन अलसा गया है, है? आज हमारा मन खूब प्रसन्न है इसको कौन जानता है देखो और क्या बोले भाई आज तो ऐसा लगता है कि हमारे बराबर दुनिया में और कोई है ही नहीं अरे कभी कभी ऐसा लगता है हो आदमी को ऐसा कभी कभी लगता उसका भी दृष्टा कभी बोले आज तो नींद ही नींद आ रही है तो ये जो प्रकृति के चौबीस चीजें हैं आ, सोलह विकार सात प्रकृति विकृति और एक प्रकृति ये अदलते बदलते रहते हैं और जो दृष्टा है वो न किसी का कार्य है और न किसी का कारण है वो न किसी को बनाता है न बिगाड़ता है न किसी के बनाए बनता है न बिगड़ता है दृष्टा जो है न बनता है न बिगड़ता है ये बात है तो अब ये जो 25 तत्व है उसको सांख्य लोग कहते हैं कि यही तत्व है और किसी का नाम प्रपंच है इसमें पांच पांच ज्यादा हुआ ना देखो पांच विषय हो गए पांच कर्म कर्मेन्द्रीय पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय अब इसमें पांच प्राण और इसमें पंच तन्मात्रा ये सब पांच पांच ज्यादा हो गए ना तो पंच पंच ज्यादा होने से इसको प्रपंच बोल दिया ये मुनियों ने प्रपंच रचा है ये प्रपंच है प्रपंच विस्तार प्रकृति का विस्तार पांच का विस्तार इसको प्रपंच बोलते हैं प्रपंच बोले तो यही तत्व है बोले अब ये प्रश्न हुआ कि देखो भाई तत्व तो की कल्पना तब होती है जब वो अतत्व का व्यावरतक हो जितने विशेषण होते हैं वो अपने विरोधी के व्यावरतक होते हैं ये तुमने जो इतना विस्तार बताया सृष्टि का विधानात्मक रूप से ना, तक है ना ये व्यावर्तक किसके हैं नारायण कहो एक एक बात आपको सुना में हमारे संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ है उसका नाम है स्वराज्य सिद्धि स्वराज्य सिद्धि रियमस्तु मुदे बुधा तो बोलते हैं कि देखो दृष्टा को प्रकृति से परे मानना और उसको फिर अनेक मानना ये दुर्वचम ब्रह्मणों ब्रह्मा भी इसको सिद्ध नहीं कर सकते है? कि देश काल और विषय का जितना भेद है वो तो प्रकृति में है प्राकृत है और उसका दृष्टा जो पुरुष है वो द्रष्टा पुरुष देह भेद से अनेक हो जाए केवल औपाधिक भेद मानना पड़ेगा वास्तविक भेद नहीं होगा इसलिए हे सांख्यवादी दृष्टा अनेक नहीं हो सकते तुम सिद्ध करके बताओ वो कौन सी वस्तु है जो दृष्टा को अलग अलग करती है जन्म का जन्म तो शरीर का होता है मरण का मरण भी शरीर का होता है करण का वो भी प्रत्येक शरीर में होते हैं और सुखी दुखी का वो भी अंतकरण वाला होता है और दृष्टा में तो न अंतकरण है न शरीर है तो जन्म मरण करण सुखी दुखी आदि के भेद से द्रष्टा अनेक नहीं हो सकता दृष्टा तो दृष्टा है इसलिए द्रष्टा की अनेकता तुम्हारी झूठी दूसरी बात लो बोले तुम प्रकृति को कहते हो परिणामिनी भी और नित्य भी कैसे सिद्ध करोगे बाबू है ना जो वस्तु नित्य होगी तो परिणाम उसके एक अंश में परिणाम माने बदलना हो ये नम हो जाना जैसे बीज होता है ना तो अंकुर निकलने के पहले थोड़ा नम हो जाता है तो परिमाने चारों ओर से नमी का आ जाना इसका नाम परिणाम है परिणमन रूप से रूपांतरापत्ति एक रूप से दूसरे रूप में जाना है ना पहली शक्ल का बदल जाना तो यदि वस्तु की पहली शकल बदल गई तो वो नित्य कहां से रही और नहीं बदली तो सृष्टि कहां से हुई कहो कि एक अंश में बदली और एक अंश में ज्यो कि त्यों रही तो उसमें अंश भेद हो गया अंश भेद होने से तो पहले ही टूट फूट गई वो वस्तु कहां से रही ना रहा तो कहने का अभिप्राय यह है कि दृष्टा का अनेकत्व है और प्रकृति का नित्यत्व ये देखो नित्यत्व ये सब जो है और फिर दृष्टा का सुखित्व दुखित्व जन्म वाला मरण वाला होना ये सब कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती इसलिए सांख्य का ये जो विचार है है ना वो वेदांतियों को मान्य नहीं है पंच विंश कडी चा पर दूसरों ने कहा कि भाई पच्चीस नहीं छब्बीस मानव ये छब्बीसवा मा कौन होगा छब्बीसवा ईश्वर होगा प्रकृति का नियंता था ये ईश्वर बाद भी बड़ा विलक्षण है हो तो क्योंकि सृष्टि में सर्वत्र रचना कौशल देखने में आता है अचिन्ह की रचना ये आंख जो है ये तृतीय बिंदु से कैसे दो रश्मियां आकर के दोनों आंख में अपना अपना काम करती हैं और दोनों आंख से देखी हुई चीज को एक गोण में मिला देती हैं इस रचना को जब देखे ना श्याम तिर शिव नेत्र अद्भुत है देखो शरीर में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आई है ना रक्त कैसे बनता है रक्त नहीं बना सकते रक्त नहीं बना सकते बीज नहीं बना सकते मन नहीं बना सकते पहले से होवे तो उसमें वृद्धि ह्रास कर सकते हैं हो हाँ लेकिन नया नया नहीं बना सकते अच्छा बोलो भाई आगे बना लेंगे ऐसी कल्पना करने में क्या आ रहा है आगे बना लेंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था देखने में आती है आंख देखती है और पांव पड़ता है वहां देखो क्या व्यवस्था है आंख धरती रास्ता देखती है आंख और वहां पांव पड़ता है ये आंख और पांव को मिलाने वाली एक चीज कौन सी है पक्षियों को देखो बया पक्षी का घोसला आपने देखा है कभी बढ़िया बनाता मोर का शरीर देखो आ, कोयल की आवाज देखो मयूराश्चित्रता देना हंसों में हंसों की धवलता देखो धवलिमा श्वेतिमा हंस में श्वेतिमा कहां से आई